अत्र संशो न कर्तव्य पापीठो हि संशय कथम उच्य अश्रद्द संशयात्मा विनश्यतिस्खं संशयात्म अनात्म अश्रद संशयात्मा यद्यपि अज्ञाश्रदश्यता तथा न तथा यथा यहा तु पापिष्ठह पापीठा कथम न अयम साधारणह अपि लोकह अस्ति तथा न परो लोको न सुखम तत्र अपि संशोपत्शन संशयचित संशय तस्शयो न कर्तव्य है